कवितावली अयोध्या जिनको पुनीतवार सिर पैर त्रिपथ गोनि मुनि देव देह दमी करत विध जोग जप मनु लाई कुलते जन की धुरी परस हल्ला तरी गौतम सिदारे गृह गौनो सोल वायी क पाय पाय के नाव ये हो के हो के हो बिनु न न जिन चरणों धोवन रूप पवित्र जल श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं जिस गंगा जी के यश का वेद भी गा गा कर वर्णन करते हैं जिनके लिए योगीश्वर मुनिगण और देवता लोग देह का दमन कर मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं गुसाई जी कहते हैं जिनकी धूलि को स्पर्श कर अहल्या तर गई और गौतम जी गौने के समान अपनी स्त्री लिवा को लिवाकर घर ले गए उन्हीं चरणों को पाकर बिना धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मंजूरी नहीं खोऊंगा और न अपनी हँसी कराऊंगा। प्रभु रुख पाए कालक घर नि बंद के चरण चहुदि बैठे घेरी घेरी छोटो सो कठोता भरी आन पान गंगा जू को धोई पाई पियत पुनीत बारी फेरी फेरी तुलसी सराहे ताक भाग शानु राग सूरम बर सुमन जय जय कहे तेरी ठेरी विविध सने सानी बानी असिया सुनिह हसे राघ जान की लखन तन हेरी हेरी श्री रामचंद्र जी का रुख देख केवट ने अपने लड़के और स्त्री को बुलवाया वे सब प्रभु के चरणों की वंदना कर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए पुनः छोटे से काठ के कठौते में गंगा जी का जल लाया और चरण होकर उस पवित्र जल को बार बार पीने लगा गोसाई जी कहते हैं कि देवता लोग केवट के भाग्य की बढ़ाई कर प्रेम सहित फूल बरसाने और पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे केवट परिवार की नाना प्रकार की प्रेम भरी भोली भाली बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख देख कर हैं। वन के मार्ग में धीरते झलकी भरी भाल कनी झल की पुटपट सूख गए मधुरा धर वै। फिर बूझती है चल अब केतिक के। लखिया चली रघुवर प्रिया जानकी जी जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में दो ढक चली इतने हिमे सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगे और दोनों मधुर अघर कुट सूख गए वे घूमकर पूछने लगी ऐ प्रिय अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाइएगा पत्नी की ऐसी आतुरता देख प्रीतम की अति मनोहर आंखों से जल भरने लगा जल को गए लखन है लड़िका परिखोपी अछा खरी कभाढ़े पोछ पसेव प्यार करो अरुपाए पखारी तुलसी रघुबीर प्रिया जान की तनुवार लखो पुल को जानकी जी कहती हैं प्रियतम लक्ष्मण जी बालक है वे जल लाने गए हैं सो कहीं छाह में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए मैं आपके पसीने पोच कर हवा करूंगी और गरम बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी, दिया की थकावट को जानकर थी रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले जब जानकी जी ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए ठाड़े है नवद्रु मडार गे धनुकांधे धरे कर सायक लय बिकटी भ्रगटे बड़री अखियाँ अनमोल कपोलन की छवि है तुलसी यश मुहूर्त आन ही है। जल डार धुपरान छावरी कहे श्रमसी कर सावरि देहल सह मनुरासी महात्म तारकमय किसी नवीन वृक्ष की डाल को पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं वे कंधे पर धनु धारण किए हुए हैं और हाथ में बाण लिए हुए हैं उनकी भ्रुप्टी टेढ़ी है आंखें बड़ी बड़ी हैं और कपोलों की शोभा अनमोल है पसीने की बूंदों से सांवला शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानव तारों से युक्त महान तमो ही हो गोसाई जी कहते हैं रे जड़ ऐसी मूर्ति को प्राण निछावर करके भी हृदय में बसा जल जल जल जानन जटा है सिर जवन उमंग अंग उदित उदार है सावरें गोरे के बीच भामनी सुधामि सी मुनिपट धारे उर के हार है करण सरासन श्रीमुख निसंग कटी अति अनूप काहू भूप के कुमार हैं तुलसी बिलोक के तिलोक के तिलकतीनी रहे नर नारी जो चितरे चित्र सा रहे मार्ग के गाँव के नर नारी श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर आपस में इस प्रकार बातें करते हैं इनके नेत्र कमल के समान है तथा मुख भी कमल के ही सदस्य हैं इनके सिर पर जटाएं हैं और प्रशस्त अंगों में यौवन की उमंग झलक रही है सांवरे श्री रामचंद्र और गोरी लक्ष्मण जी के मध्य में बिजली के समान आभाव वाली एक रमणी सुशोभित है ये तीनों मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और इनके हृदय में फूलों की मालाएं हैं हाथों में धनुष बाँध लिए और कमर में तरकस कसे ये किसी राजा के अत्यंत ही अनुपम कुमार हैं गोसाई जी कहते हैं कि त्रिलोकी के इन तीन तिलकों को देखकर कर वे नरनारी ऐसे स्तब्ध रह गए मानो चित्रशाला के चित्र हों आगे सो है सांरो कुंवर गोरो पाछे पाछे आछे मन बेस धरे लाजत अनंग है बण विस्पाशन बसन बन ही के कटी कसे हैं बनायन के राजत निशंग है निसंगथ निशिनाथ मुखी पाथनाथ नंदिनिशि तुलसी बिलो के चितलाई लित संग है आनंद उमंग मन जोवन रूप की उमंग उमंग उमंग आगे आगे सावरे और पीछे पीछे गोरे राजकुमार सुंदर मुनिवेश धारण किए सुशोभित हैं इन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित होता है वे धनुष बांट लिए हैं और वन के वस्त्र धारण किए हैं कमर में भी वन के ही वस्त्र अच्छी तरह कसे हुए हैं और सुंदर तर्कश भी सुशोभित है साथ में समुद्र सुता लक्ष्मी के समान एक चंद्रमुखी है गुसाई जी कहते हैं वे तीनों देखने से मन को संग लगा लेते हैं उनके मन में आनंद की उमंग है शरीर में यौवन की उमंग है और रूप की उमंग अंग अंग में उमंग रही है सुंदर बदन सरसे मंजुल प्रसु नमा थे मुकुट जट ंसन सरासन लसत सुच सर कर तू न मुनि पट लूटक पटनिके नारि सुकुमारी संग जाके अंग उब कह बरुथ चय बरूथ छटनिके गोरे को बरन देखे सीनो सोनो नसलोनो लागे सावरे पिलोके के गर्भ घटित घटन उनका सुंदर मुख है कमल के समान सुहावने नेत्र है और मस्तक पर जटाओं के मुकुट हैं जिनमें सुंदर फूल खोसे हुए हैं कंधों पर धनुष हाथों में सुंदर बाण, कमर में तरकस और वस्त्रों की शोभा को लूटने वाले मुनि वस्त्र सुशोभित हैं उनके साथ एक सुकुमारी नारी है जिसके अंगों में उपटन लगाकर उसके मैल से ब्रह्मा ने विद्युत छटा को समूह रचे हैं गोरे लक्ष्मण जी के रंग को देखने पर सोना सुहावना नहीं मालूम होता और सांवरे कुंवर को देखने से श्याम का गर्व घट जाता है बल बसन धन बान पान तून कटी रूप के निधान खन तामी बरन है तुलसी संग सहज सुते अंग नवल कवल होते कोमल चरण है और सो बसंत और रति और रति पते मुहूर्ति बिलो के तन मन के हरन है तापस बेस पथिक पथे सुहाई चले लोक लो चन सुन कन है बल वस्त्र धारण किये हाथों में धनुष बाढ़ लिए कमर में तरकस कसे दोनों राजकुमार रूप के राशि तथा क्रमशः मेघ और बिजली के रंग के हैं साथ में सुंदर स्त्री है अंग स्वाभाविक ही सलोने हैं और चरण नवीन कमल से भी अधिक कोमल है लक्ष्मण जी मानो दूसरे बसंत सीता जी दूसरी रति और श्रीराम दूसरे कामदेव हैं उनकी मूर्तियां अवलोकन करने से तन मन को हरने वाली है ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों बसंत रति और काम सुंदर तपस्वियों का वेश बनाए पथिक रूप से मार्ग में लोगों के नेत्रों को सफल करने चले हैं